जिज्ञासा मंत्र जाप के विभिन्न स्तरों में किन किन कोशों की भूमिका रहती है मंत्र का अवसान कहाँ होता है समाधान वार्चिक जब करते समय मंत्र जप में प्राणमय कोश की भूमिका रहती है उपांशु जब भी इसी कोष में होता है मानस जब करते समय मंत्र मनोमय कोष में दिखलाई देता है जब हम मंत्र के विषय में विचार करते हैं कि इसका अर्थ क्या है ऋषि कौन है देवता कौन है छंद कौन सा है और इस मंत्र में क्या भावना करनी चाहिए तो ये सब विज्ञान में कोश का काम है बुद्धि विज्ञानमय कोश में है इसीलिए जब हम मंत्र के विषय में बुद्धि से विचार करेंगे तो वह विज्ञानमय कोश में ही होगा मंत्र जब करते करते जब हमारा ताजात्म्य मंत्र के साथ हो जाएगा गुरु मंत्र देवतात्मन भवना नामक्य निष्फला निष्फलनाद अंतरात्मा वित्तीय ही गुरु मंत्र देवता जपकर्ता मन और प्राण इन सभी का एक के निष्पादन हो जाएगा तब हमारी प्रतिष्ठा एक आनंद में हो जाएगी और मंत्र आनंदमय कोष में चला जाएगा वास्तव में ये सभी कोष जिसके आश्रय में रहते हैं वह आत्मा है ब्रह्म है तो अंत में मंत्र भी ब्रह्म रूप हो जाएगा अर्थात मंत्र का अवसान ब्रह्म में ही होता है जिज्ञासा मैं कई वर्षों से गायत्री मंत्र जप इसी भाव से कर रहा हूँ कि मुझे भक्ति प्राप्त हो फिर भी मुझे कुछ विशेष अनुभूति क्यों नहीं हो रही है समाधान गायत्री मंत्र के विषय में हम बार बार कहते हैं कि यह मंत्र अपने अधिकार का विचार करते हुए परंपरा से प्राप्त हुए बिना कोई सहायता नहीं कर सकता इससे अच्छा तो तुम राम राम कृष्ण कृष्ण जपा करो भगवान के कई नाम हैं कोई एक नाम लेकर भाव से उन्हें पुकारो नाम जप में अधिकार परंपरा, विधि विधान आदि का महत्व नहीं रहता केवल भाव का महत्व रहता है यदि तुम समझते हो कि गायत्री मंत्र भगवान का नाम है तो उसे जपो पर भगवान को ठीक से पकड़ो नियमित रूप से साधन करो देखो घड़ा पत्थर पर पटको तो वह फूट जाता है पर एक जगह लगातार घड़े को रखते रहो तो पत्थर पर भी निशान बन जाता है कुएँ की रहट पर रस्सी की नियमित रगड़ से लोहा कट जाता है साधक का जीवन बहुत नियमित होना चाहिए उसे एक एक मिनट का हिसाब रखना चाहिए रोज एक प्रकार से ही साधना करनी चाहिए सतत सावधानी ही साधना है भगवान के भजन में कई वर्ष से लगा है केवल भक्ति चाहता है और वह नहीं मिली इसका अर्थ है कि उसके भाव में कुछ दोष है ऐसा लगता है वह कुछ और भी चाहता है यदि संपूर्ण जगत की इच्छा छोड़कर मन भगवान को पकड़ ले तो वे एक दिन में प्रसन्न हो जाते हैं भाव ने जहाँ जहाँ से जगत को पकड़ा है वहाँ वहाँ से उसे छुड़ाओ सबक ममता ताग बटोरी मम पद मनह बांध बट डोरी जहां भी तुम्हारे मन का ममता रूपी तागा फैला है उस तागे को धीरे धीरे बटोरकर कर रस्सी बनाओ और उससे अपने मन को भगवान के चरणों में बांध दो अनुभूति की बात उन पर ही छोड़ दो जिज्ञासा। गायत्री मंत्र के जप काल में किस वस्तु का आसन और कौन सी माला ज्यादा फायदा करती है? समाधान। पहले तो मंत्र जप और पूजा पाठ के विषय में लाभ की चिंता छोड़ दो कर्तव्य में लाभ की चिंता नहीं करनी चाहिए यदि किसी लाभ के लिए करोगे तो फिर बहुत से प्रश्न आएंगे कि तुमने गुरु परंपरा से शास्त्रानुसार गायत्री मंत्र प्राप्त किया है अथवा नहीं जिसके शिखा यज्ञोपवीत नहीं है उसको गायत्री मंत्र जपने का कोई अधिकार नहीं है सकाम होने पर इस प्रकार का बहुत विचार करना पड़ेगा केवल आसन और माला का विचार करने से काम नहीं चलता है यदि तुम यह समझो कि हम कर्तव्य बुद्धि से भगवान का नाम ले रहे हैं तो बहुत चिंता करने की आवश्यकता नहीं जो आसन मिले उसी पर बैठ जप कर, कर लो वैसे आसन के विषय में विचार करना हो तो सबसे नीचे कुशा का आसन उसके ऊपर कंबल और उसके ऊपर पतला कपड़ा रखना चाहिए यह सामान्य नियम है जो माला तुम्हारे पास है उसी से जब करो आयदे की बात छोड़ दो यदि गायत्री मंत्र से विशेष लाभ चाहिए तब तो पहले परंपरा से मंत्र प्राप्त होना चाहिए ऋषि छंद न्यास आदि का सम्यक ज्ञान होना चाहिए इसके पश्चात उसका विधिवत अनुष्ठान पुरस्करण करना पड़ता है जिसमें बहुत से नियम रहते हैं जिनका आजकल पालन करना बहुत कठिन है